स्थिति में भी जो परतत्व है उस परतत्व में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उसमें क्रिया नहीं है या उसमें गुण नहीं है उसमें गुण और क्रिया हो सकते हैं तो कोई न कोई गुण उस परतत्व में कहीं न कहीं अवश्य अवश्य विराजमान है सचित आनंद इनकी व्याख्या पूरी पूरी तरह से नहीं की जा सकती है इसलिए श्री आसक्त आस तो इस तो नहीं है इसका अर्थ अग्यान अग्यान करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें ज्ञान नहीं है ज्ञान का कोई ना कोई अंश कूटस्थ स्थिति में भी विराजमान होता है जहां आनंद मात्र कहा गया माने आनंद उसका स्वरूप है परंतु तो आनंद स्वरूप होने पर भी आनंद का जब व्याख्या करने के लिए बैठते हैं तो श्री शंकराचार्य भगवत पाद आप आदेश करते हैं कि वह दुख प्रति योगी है तो सन्मात्र चिन्मात्र आनंद मात्र इनमें मात्र शब्द का अर्थ है स्वरूप सत्य उनका विशेषण नहीं है सत्य उनका स्वरूप ही है ज्ञान उनका स्वरूप ही है आनंद उसका स्वरूप ही है वह केवल अज्ञान का प्रतियोगी नहीं है का माने, असत का प्रतियोगी माने दुख का प्रतियोगी मात्र माने तब भी कोई ना कोई चीज तो होगी वो एफ्ट्रैक्ट नहीं हो सकती है उसका कुछ न कुछ स्वरूप होगा और कुछ न कुछ स्वरूप होने पर वो जो वस्तु है वो वस्तु कहीं ना कहीं लीला और गुणों से युक्त हो सकती है वो जो परतत्व है वो परतत्व अपने आप को कहीं चार रूपों में लीला बिहारी के रूप में प्रस्तुत करता है प्रियालाल सहचरी और वृंदावन श्री कृष्ण स्वरूप में रस रूप में वही प्रियालाल सह शैचल्य वृंदावन के रूप में वह प्रत्य्व्य ज्ञान के कारण अध्यास के कारण हमको द्वैत दिख रहा है ऐसा न मान करके अध्यास को बीच की जरूरत नहीं है। उस परतत्व में अपने आप में कोई गुण विद्यमान है उसमें कोई कोई चेष्टा विद्यमान है जो परवर्ती वेदांति हैं, वे परवती वेदांति यह स्थापित करते हैं कि उस परतों में जो चेष्टाएं के अलावा कोई दूसरी वस्तु तो है नहीं एक, एक सत्य वस्तु तो है तो फिर एक प्रश्न एक यक्ष प्रश्न सामने उपस्थित हो तो जाता है कि हमको जो द्वैत दिख रहा है वो कहां से दिख रहा है जब के अलावा कोई दूसरी वस्तु तो है ही नहीं और सामने द्वैत दिख रहा है द्वैत के बिना तो काम चल नहीं सकता है किसी भी वस्तु का कि स्मृति किसी भी वस्तु का अनुभव द्वैत के बिना हो नहीं सकता है तो ये द्वैत आया कहां से तो इसका समाधान करने के लिए ये कहा कि जो कुछ भी दिख रहा है वह माया माया की दो के कारण ये द्वैत हमको दिख रहा है जो सचित आनंद स्वरूप जो ब्रह्म तत्व था में कहीं माया का आवरण होने पर ब्रह्म तत्व छिपा ढका और उसमें विक्षेप शक्ति के कारण माया की विक्षेप शक्ति के कारण द्वैत की हमको प्रतीति हो गई इसलिए द्वैत दिख रहा है इसलिए द्वैत तो जो भी भेद दिख रहा है वह कहीं भ्रम रूप होकर के कहीं स्थित होगा परंतु वैष्णु आचार्यों ने कहा कि उसको भ्रम के कारण द्वित को मत माने बल्कि हम ये माने कि जो परतत्व है वो परतत्व स्वयं कहीं गुण और चेष्टा इनसे युक्त है उसमें एक्शन भी है और उसमें कहीं क्वालिटीज भी विराजमान है गुण और चेष्टा दोनों से युक्त होकर के ही वो विराजमान है इसलिए वो परतत्व गुण और चेष्टा से रहित नहीं है बल्कि गुण और चेष्टा उसकी शक्ति के रूप में कहीं ना कहीं विद्यमान है तो एक दो सिद्धांत मूलत हुए एक सिद्धांत था कि ब्रह्म के अलावा और कुछ है ही नहीं और जो द्वैत दिख रहा है वह द्वैत कहीं भ्रम के कारण हमको दिख रहा है माया के अध्यास के कारण हमको द्वैत दिख रहा है परंतु इस सिद्धांत को कहीं न मान करके वैष्णव आचार्यों ने इसमें कहीं संशोधन करके प्रस्तुत करने का प्रयास किया और वो ये प्रयास किया कि इसको हम भ्रम के कारण इल्यूज़न नहीं माने अज्ञान के कारण जो इग्नोरेंस है उसके कारण हम इल्यूज़न नहीं माने बल्कि हम ये माने कि उस पर तत्व में शक्ति रह सकती है इस सिद्धांत को न मान करके कि स्थिति में परतत्व में कोई एक्शन नहीं रह सकता कूटस्थ स्थिति में उस परतत्व में कोई भी गुण नहीं रह सकते इस आग्रह को छोड़ करके हम ये माने कि कूटस्थ स्थिति में भी वो जो परतत्व है उसमें कुछ न कुछ एक्शन और उसमें कुछ क्वालिटीज़ ये दोनों की दोनों रह सकती हैं ऐसी स्थिति में हम वो जो स्थिति है उनको वह अपने गुण और क्रिया इनको वह परतत्व कहीं अपने आप में प्रकाशित कर सकता है इसलिए गुण और क्रियाओं को हम इल्यूजन मान करके भ्रम मान करके शक्ति माने ये ये एक मूल आधारभूत अंतर हुआ कि कुछ लोग ये कहते थे कि परतत्व में गुण क्रियाएं नहीं रह सकती हैं जो द्वैत दिख रहा है वो इल्यूजन के कारण है भ्रम के कारण है परंतु ब, कुछ वैष्ठ बाचार्यों ने, ने कहा कि वो परतत्व जो है उसमें चेष्टा और क्रियाएं दोनों रह सकती हैं और उन चेष्टाओं क्रियाओं को भ्रम न मान करके उनको तो ईश्वर की उस परतत्व की शक्ति माना जाए स्वरूप में कार्योन्मुखम शक्ति शब्दे नाभिध ही स्वरूप ही कार्योन्मुख होकर के शक्ति कहलाता है तो उसमें अपनी एक शक्ति है जैसे एक उदाहरण में जो एटम है उसमें न्यूट्रॉन अपनी उसकी एक शक्ति है इलेक्ट्रॉन उसकी अपनी एक शक्ति है प्रोटॉन उसकी अपनी एक शक्ति है नाभिक उसका ही एक स्वरूप होकर के विराजमान है तो जैसे सबसे छोटा जो यूनिट है उस यूनिट में भी कहीं क्रियाएं विराजमान हैं कहीं कुछ गुण उनके अपने अपने विराजमान हैं इसी प्रकार परतत्व में भी कोई न कोई शक्ति विराजमान हो सकती है इन सब तत्वों के आधार पर श्री प्रेमावतार कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने श्री प्रकाशानंद जी के साथ में वार्तालाप की और वार्तालाप करके ये कहा कि वो परतत्व केवल हम उसको सबका आश्रय ऐसा ही न मान करके उसको हम कहीं क्रियाओं से युक्त भी मान सकते हैं उनको गुणों से युक्त भी मान सकते हैं और महाप्रभु के ये तर्क कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर करने वाले हुए श्री प्रकाशानंद जी को और प्रकाशानंद गुणों से और क्रिया से हीन एक सामान्य अत्यंता भावगत श्री शंकराचार्य भगवत ने अपने शारीरिक भाष्य में ब्रह्म सूत्रों में ब्रह्म की परिभाषा दी कि परिच्छेद सामान्य अत्यंत अभावत्त जो वस्तु तो किसी से ढकी नहीं हो सके ऐसा ऐसी वस्तु तो ब्रह्म कहलाएगी और जो जिसका कोई सामान्य न हो सामान्य का मतलब है कि अनेक वस्तुओं में अनेक व्यक्तियों में इंडिविजुअल्स में एक ही गुण विद्यमान हो ऐसा जिसमें न हो उसको कहते हैं सामान्य सामान्य जाति ब्रह्म की जाति नहीं हो सकती है जाति होती है तब जब कोई सामान्य कॉमन गुण कई इंडिविजुअल्स में विद्यमान है जैसे हम कई इंडिविजुअल्स हैं अलग अलग व्यक्तित्व हैं परंतु तो हम सबके दो आंख हैं एक नाक है दो कान हैं, तो ये जो गुण है ये सबके सामान्य रूप से विराजमान है एक जो प्रकार है हमारे शरीर की बनावट का वो एक सा है तो हम कह देते हैं मनुष्य जाति तो जाति होने के लिए बहुत आवश्यक है कि जाति तब कहलाएगी जबकि एक से सामान्य गुण कई व्यक्तियों में विराजमान हो कई इंडिविजुअल्स में कॉमन क्वालिटीज कहीं विद्यमान हो तो उसको हम जाति कहेंगे ब्रह्म की जाति नहीं है क्योंकि ब्रह्म जैसा कोई दूसरा ब्रह्म नहीं है इसलिए ब्रह्म की परिभाषा निषेध मुख से अंदर मुख से तो करने पर ब्रह्म सीमित हो जाएगा इसलिए निषेध मुख से सचित आनंद ये जो कहा गया उसमें भी कहीं वो ब्रह्म सीमित न हो इसलिए सत विशेष रूप से कहा गया कि वह असत प्रतियोगी है वह अज्ञान प्रतियोगी है वह दुख प्रतियोगी हो करके वो परतत्व विराजमान तो है तो कुछ न कुछ है जरूर स्वरूप भूत न होकर के उसमें शक्ति उसमें गुण और उसका अपना स्वरूप व्यापक जो स्वरूप है आकाश रूप में जो उसका स्वरूप है आकाश जैसा कोई स्वरूप जो है वो उसको समझाने के लिए कह रहे हैं आकाश जैसा तो ऐसा कोई स्वरूप उसमें विराजमान है श्री प्रकाशानंद बहुत आनंदित हुए श्रीमंद महाप्रभु की इस वार्ता से और वे अत्यंत अत्यंत प्रभावित होकर के विराजमान हुए अब कुछ वैष्णवों का यह आग्रह रहा कि प्रकाशानंद ही पूर्वोधानंद एक दूसरा व्यक्तित्व आया जी का पूर्वधान जी का एक व्यक्ति था जो कि एक वैष्णव श्री संप्रदाय के परिवार में विराजमान थे जिनके भतीजे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी थे और श्रीमद महाप्रभु ने के आगमन के पूर्व वे त्याग करके कहीं चल दिए चले गए थे ग्रह कर दिया महाप्रभु की दक्षिण यात्रा में उन्होंने उनका दर्शन नहीं किया प्रकाशानंद जी का पूर्व जी का उन्होंने दर्शन नहीं किया दूसरा जो व्यक्तित्व तो आया वो आया कि प्रकाशन कई कई सन्यासियों के गुरु होकर के विराजमान थे और श्री महाप्रभु जब दक्षिण यात्रा के लिए श्री वृंदावन की यात्रा के लिए आए संन्यास ग्रहण करने के छठे वर्ष जब वृंदावन के लिए महाप्रभु आए उस समय श्री प्रकाशानंद जी उनको उनसे महाप्रभु की भेंट हुई किसी महाराष्ट्री ब्राह्मण उसने कई संतों को बुलाया संयासियों को बुलाया और उन सन्यासियों के बुलाने में पहले तो महाप्रभु नहीं गए परंतु तो उनके आग्रह करने पर श्री महाप्रभु जब गए तो उसकी अब वो अलग लीला है वो अलग प्रसंग है कि वहां पर वो एकदम चरण प्रक्षालन की जो जगह है वहां पर बैठ गए और श्री प्रकाशनंद कह रहे हैं कि श्रीपाद आप वहां पर क्यों बैठे हैं आप जल्दी से यहां पर आइए और फिर मंच के ऊपर उनको विराजमान किया और उनके साथ में वार्तालाप करते हुए विराजमान हुए और श्री वहां पर उन्हें अः बाती बात में बहुत सारी बातें उनसे कहीं के श्री शंकराचार्य भगवत उनके सिद्धांत में ये जो प्रश्न है ये प्रश्न कहीं अनुत्तरित रह जाते हैं इसलिए इनका उत्तर प्राप्त करने के लिए कहीं वैष्णव जो सिद्धांत है श्री उस परतत्व को क्रिया और गुणों से युक्त देखने का जो सिद्धांत है वह उसके माधुर्य को प्रकट करने में बहुत उपयोगी होगा महाप्रभु ने उन सिद्धांतों को प्रस्तुत किया कि क्रिया से से युक्त है, वो कहीं गुणों भी होकर के विराजमान है परंतु वे गुण त्रिगुणात्मक न होकर के वे कहीं ट्रांसिडेंटल हैं वे चिन्मय होकर के अप्राकृत गुण और अप्राकृत चेष्टाएं उस परतत्व में रह सकती है और स्वस्वरूप में वो क्रिया करते हुए विराजमान हो सकता है तो कहीं भक्ति की महिमा को दिखाने के उत्साह में कुछ लोगों ने ये कहा कि वे प्रकाशानंद ही प्रबोधानंद वृंदावन में हो एक तीसरे प्रबोधानंद वो है जो कि कहीं विचरण करते रहे और श्री महाप्रभु के सिद्धांतों से परम परम प्रभावित होकर के वे वृंदावन में रचनाकार वृंदावन में आए और रसिक होकर के उन्होंने वृंदावन में रचना की महाप्रभु की वंदना में उन्होंने चैतन्य चंद्राम इस स्तोत्र ग्रंथ को प्रकट किया श्री वृंदावन की मेहमा में उन्होंने श्री वृंदावन शतक इनके लिखे 18 शतक इस समय प्राप्त हैं और श्री एक प्रभु उन्होंने ही श्री राधा सुधानिधि ग्रंथ जो है उनको प्रकट किया क्योंकि वृंदावन शतक की भाषा और श्री राधा सुधानिधि की भाषा बिल्कुल एक है परंतु परम प्रिय मित्रता में उन्होंने उस ग्रंथ को श्री हित हरविश को कृपा करके प्रदान किया और वो उनके नाम से ही अत्यंत प्रसिद्ध हुआ क्योंकि श्री हितहर महाप्रभु के जो सिद्धांत हैं उनकी जो उपासना पद्धति है वो उपासना पद्धति में जो मंत्रमयी उपासना है उस मंत्रमयी उपासना से कई बार श्री राधा में अनेक अनेक का अः भेद भी प्राप्त हो सकते हैं और उसमें कही अंतर भी प्राप्त हो सकता है तो ये तीन परंतु तो कुछ लोग ये कहते हैं कि ये तीनों अलग अलग व्यक्तित्व नहीं हैं, जो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के चाचा हैं वे ही वृंदावन में विचरण करते हुए आए और श्री महाप्रभु से प्रभावित होकर के उन्होंने ही श्री वृंदावन शतक इनकी रचना की तो ये एक अभी भी विचारणी विषय है कि प्रकाशानंद प्रबोधानंद हुए या गोपाल भट्ट गोस्वामी के चाचा जो प्रबोधानंद है वे ही वृंदावन में प्रबोधानंद होकर के विराजमान हुए या ये तीनों अलग अलग व्यक्तित्व हैं लगता कुछ ऐसा है कि जो प्रबोधानंद है गोपाल भट्टजी के चाचा और जो एक वैष्णव पृष्ठभूमि से आ रहे हैं उन श्री वृंदावन में आकर के यहाँ पर वे कुछ समय काशी भी रहे होंगे परंतु वृंदावन में आकर के वे ही श्री वृंदावन शतक उनकी रचना कर रहे हैं और उनकी पृष्ठभूमि में अनेक अनेक जो दार्शनिक सिद्धांत शंकराचार्य भगवत के और संन्यास के जो दार्शनिक सिद्धांत हैं के दार्शनिक सिद्धांत वो ब्रह्मोपासना के दार्शनिक सिद्धांत भी कहीं उनकी झलक उनका कहीं विवरण वो भी प्राप्त होता है तो मेरी दृष्टि में श्री प्रकाशानंद जी को महाप्रभु ने प्रभावित किया परंतु जरूरी नहीं कि प्रकाशानंद ही प्रबोधानंद हुए हों एक वैष्णव पृष्ठभूमि से आने वाले क्योंकि श्री महाप्रभु के आगमन के कुछ वर्ष पहले ही वे गए और इतनी जल्दी शिष्यों के वे प्रधान हो जाएं तो ऐसी स्थिति में कहीं उनके व्यक्तित्व में एक बड़ा आ आ आ उछाल और बड़ी विचित्रता दिखती है कि कहा श्रीरंगम के एक वैष्णव आचार्य परिवार उसकी पृष्ठभूमि रही फिर एकदम ज्ञान की पृष्ठभूमि हो गई फिर ज्ञान की पृष्ठभूमि से फिर से एकदम रसिक पृष्ठभूमि हो गई संभव है परंतु इतनी जल्दी जल्दी बदलना और इतनी जल्दी प्रसिद्धि को भी प्राप्त कर लेना उस उस समय वो उतना संगत नहीं दिखता है इसलिए दो व्यक्तित्व हैं, एक ज्ञानी है और ज्ञानी भी अवश्य ही श्रीमंत कृष्ण के प्रभाव से प्रभावित होते हैं आत्मा वो था आत्मा है वो था आपके में में कि जो हैं भी प्रीति करते इस संक्षिप्त विवरण की बात में श्री पूर्वधान जी उनका श्रीमद वृंदावन में जो अपूर्व निष्ठा है उस निष्ठा का विशेष रूप से अब श्री वृंदावन महिमात में उन्होंने वर्णन किया जो संबंध तत्व तो, जो प्रयोजन तत्व तो, और जो अवधेय तत्व तो, ये तीनों तत्व तो एक है परंतु तो कहीं किसी चीज को हाईलाइट किया गया है कहीं किसी चीज को हाईलाइट किया गया श्री वृंदावन महिमा श्री चंद्रशेखर दास बाबाजी महाराज और श्यामचंद्र धाम का भी उनके साथ में हमने श्री वृन्दावन शतक का पाठ किया था करीब डेढ़ दो डेढ़ साल लगा था और उसमें वो काफी समय लगा कनक दो दो लगे थे तो वहां पर आ, आ, करते रहे थे तो उस समय इन दोनों महापुरुषों ने यह कहा चंद्रशेखर दस बाबा ने कहा कि ये तीनों ग्रंथ इनको अलग मत समझना ये तीनों ही श्री बिलास का ही वर्णन करते हैं नाम भले कहीं ले लिया हे वृंदावन आप मेरे ऊपर कृपा करो कि श्री राधारानी की दशा दया आप मुझे मिले राधानी का दास मुझे मिले कहीं करे और मैं श्री प्रियालाल की सेवा करूं तो लोग वृंदावन को एड्रेस हो गया कभी श्री राधारानी से प्रार्थना करें हे राधारानी तब वो आपकी कृपा होगी कि मुझे वो श्री राधा दास इसकी प्राप्ति हो और श्री वृंदावन का जो मधुर उसका मैं दर्शन करूं और कभी महाप्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे श्री तब आपका आन ग्रहण करके श्री राधारणी की दासी होकर के आप जिस अनपित भक्ति को प्रदान करना चाहते हैं वो अनर्पित भक्ति मुझे प्राप्त हो तो तत्वत तीनों का उद्देश्य वो है श्री युगल की सेवा तीनों का उद्देश्य है मेरा अपना स्वरूप है श्री राधे का दासी मंजी और मेरे जीवन का लक्ष्य है श्री युगल की सेवा ये तो मुख्य वस्तु हो गई परंतु उसमें एड्रेस किसी को भी किया जा सकता है कभी एक वस्तु को श्री वृंदावन की रहस्य मांगा जाएगा कभी एक वस्तु को श्री राधारणी से मांगा जाएगा कभी एक वस्तु उसी वस्तु को श्री बस्तु, बस्तु को श्री चैतन्य महाप्रभु उनसे मांगा जाएगा तो तीनों वस्तुओं में तीनों निष्ठाओं में कहीं उद्देश्य उनका एक होकर के ही विराजना उसमें कोई अंतर नहीं तो श्री वृंदावन भी श्री नुकुंज विलास का वर्णन करने वाला ही एक ग्रंथ है और सर्वोत्तम जो उपास्य वस्तु हो सकती है जहां पर अपने स्वार्थ का तनिक भी स्पर्श नहीं है ऐसी उपास्य वस्तु का अनुकोन करने वाला सर्वोत्तम जो उद्देश्य है उस मोटिव को सामने प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ यदि कोई है तो वो ये तीनों ग्रंथ हैं और इनमें श्री राधिका दासी ग्रहण करते हुए श्री प्रिया लाल इन दोनों का विलास वर्णन करना यही इन तीनों ग्रंथों का उद्देश्य है जो थीम है वो एक से है जो कथा वस्तु है वो एक है परंतु उसको प्रस्तुत करने के कलर्स अलग अलग हो गए कहीं श्री राधिका दासी में कहीं श्री वृंदावन निष्ठा और कहीं श्री गौरव निष्ठा के माध्यम से लक्ष्य जो है वह एक ही वस्तु को प्राप्त कर इस पृष्ठभूमि में श्री वृंदावन की मेहमा का यह आचार्य तीन भावस्थितियों में वर्णन करते हैं एक भावस्थिति है अंतरदशा दूसरी है बाह्य दशा तीसरी है अर्धबाह्य अंतर दशा अंतर्दशा में अपने आप को मंजरी रूप में ध्यान करते हुए श्री प्रियालाल उनके मधुर विलास में मैं कैसे सहयोग नहीं हो सकती हूं इस भाव से निरूपण किया गया और ये मुक्ष भाव है तीनों भावों में ये जो दशा है अंतर्दशा वो ही मुख्य दशा होकर के विराजमान कि अपने अंत देह के द्वारा शिवप्रियालाल की सेवा करना यह मुख्य दशा होकर के विराजमान अर्धवाह्य दशा में अपना साधक व्यक्तित्व भी है और साधक व्यक्तित्व के साथ साथ कहीं ना कहीं अपना जो सिद्ध स्वरूप है उस सिद्ध स्वरूप में भी विराजमान तो समाधि की स्थिति में जैसे कहीं अभी अधरूण समाधि नहीं हुई है रूढ़ दिशा है समाधि की दिशा में उसमें कहीं बाहर की वृत्ति का भी रूपण किया जा रहा है और कभी आत्मचिंतन जो है वो भी किया जा रहा है दोनों स्थितियां जैसे समान है उस स्थिति का भी वर्णन है तो उसमें कभी प्रार्थना है व्याकुलता है कि हे किशोरी जी कब कृपा कर करोगे और कभी उस व्याकुलता के साथ साथ कहीं बाहरी जो व्यवहार है उस बाहरी व्यवहार और अपने आप को साधने का जो प्रयत्न है वो भी इस ग्रंथ में किया गया है और कभी बाह्य दशा में व्याकुलता भी प्रकट की गई कि हा मैं संसार में पड़ा हुआ हूं हे श्री वृंदावन आपका मेरे ऊपर कृपा करेंगे तो जहां अपने देश और काल स्थूल देश काल का संकलन है वो स्थिति है बाह्य दशा जहां चिन्ह देश काल में स्थित होकर के अपने चिन्मे व्यक्तित्व में स्थित होकर के शिवप्रियालाल की सेवा की जा रही है वो है अंतर दशा और जहां दोनों वस्तुओं को एक साथ ग्रहण किया जा रहा है वो है दशा इन तीनों दशाओं को एक्सटर्नल भी है कहीं इंटरनल भी है कहीं सेमी इंटरनल भी हो करके वो विराजमान है अर्धवाई दशा वो भी विराजमान है तो उनको लेकर के जहां वस्तु को प्रस्तुत किया जा रहा है ये तीनों ही दशा है यहां पर प्रकट की गई श्री वृंदावन धाम है और धाम के चार स्वरूप हैं अभिषेक के ऊपर आते आ रहे हैं इस पृष्ठभूमि के साथ में विषय के ऊपर विषय का स्थापन करें कि शिव वृंदावन के चार स्वरूप हैं अमर कोश में धाम शब्द का चार अर्थ निपण किया गया देह गेह त्विक प्रभाव धाम धामन धाम का ये अर्थ है देख दूसरा अर्थ है गेह तीसरा है ये धाम पृथ्वी का एक अंश नहीं है पंचीकृत भूमि का एक अंग वृंदावन नहीं है बल्कि यह एक चिन्मय भूमि है जो पंच महाभूतों की का उत्पाद नहीं है दृश्यमान जो भूमि है वो पंच भूतों का उत्पाद है परन्तु ये पंच महाभूतों का उत्पाद नहीं है पंचीकृत भूमि का एक भाग नहीं है जहां पर हम विराजमान है और ये तेज रूप होकर के विराजमान और तेज का तात्पर्य है कि जैसे श्री प्रियालाल लाल कृपा करते हैं इसी प्रकार वृंदावन की ये रज भी हमारे ऊपर कृपा करने वाली होकर के विराजमान प्रसंगानुसार इन चारों का वर्णन करेंगे कि श्री लाल जी जब वृंदावन में आते हैं तो वे श्री वृंदावन को राधिका रूप में देखते हैं जब श्री राधिका आती हैं, तो भी वृंदावन में श्याम सुंदर का दर्शन करती हैं। दोनों जब सखी वृंदावन में प्रवेश करती हैं, तो भी युगल के विलास का दर्शन करती हुई विराजमान होती हैं। और श्री वृंदा एक सखी के रूप में लीला के एक परिकर के रूप में भी श्री वृंदा विराजमान है ये चार रूप हो गए तो सबके लिए अलग अलग दृष्टि उनकी हो गई तो ये धाम का एक रूप हुआ देह दूसरा हुआ गेह गेह तो है ही गेह के रूप में श्रीमदावन वे कहीं बन होकर के कहीं मोहन महल होकर के कहीं वे अहल महल होकर के कहीं लल्लड़ी कुंज होकर के चार रूपों में शिव वृंदावन विराजमान है प्रियालाल का जहां विलास हो रहा है वो बिलास हो गया बद बद रूप में इस पंच योजनात्मक शिव वृंदावन में विहार करते हुए विराजमान है श्री प्रियालाल कभी मोहन महल श्री योगपीठ में मध्य में शिव प्रिया जी के जो अपने महल हैं अष्टकमल रूप में शिव वृंदावन का ध्यान किया गया और उनमें कोष में जो कुफर है उसमें श्री प्रियालाल उनके महल विराजमान है और वो मोहन महल अनंग रंग कुंज वह विराजमान है अष्ट पहल रूप होकर वो अः श्री मुख्य किशोरी जी का महल होकर के विराजमान है वो हो गया मोहन महल और उसमें ही श्री प्रिया लाल उनके स्वरूप का जो विलास है वो स्वरूप वही हो गया उनका अहल महल श्री प्रिया जी का आदेश श्याम के लिए अकाट्य है और श्री श्याम का आदेश श्याम का सुख प्रिया जी के लिए अकाट्य होकर के विराजमान है तो अहल महल अहल माने जहां पर दृढ़ बंदे अख्तियार भला न चित्र डुला आप समाधि भीतर न हो अगला स्वामी जी कह रहे हैं हरिदास स्वामी जी जी महारे कि, केलमन के कि बंदे अख्तियार भला कि यहां पर श्री स्वामी जी के अख्तियार को उनके शासन को तुम स्वीकार कर लो वो ही सबसे ऊंची वस्तु है मैं चित्र डोला अपने चित्त को हिलाने की जरूरत नहीं है मैं किशोरी जी की दासी हूं इस भाव को इस अख्तियार को कहीं स्वीकार करो प्रिया जी ने मुझे दासी के रूप में स्वीकार किया है और उनका आदेश मेरे लिए सर्वदा मान्य है केवल मेरे लिए ही नहीं के लिए भी उनका आदेश परम परम परम्य है ये ही भला। ये ही मुख्य उद्देश्य हो शुव करके शिव में रहने का उद्देश्य हो करके विराजमान है नचित चित्र अपने स्वरूप को भुलाऊ मत मेरा स्वरूप है मैं राजनी दासी हूं और मेरे जीवन का लक्ष्य है युवल की सेवा करना तो नक्ष अपना जो जीवन का लक्ष्य है उस लक्ष्य से कभी डिगना नहीं है जो मोटिव है जीवन का वो सर्वोत्तम मोटिव ये ही हो सकता है विचार भी करें बहुत खूब स्वतंत्र दृष्टि से खुले दिमाग से खुली आंखों से विचार करें तो अंत में तो यही निर्णय होगा कि मेरे जीवन का लक्ष्य कहीं भक्ति ही, भक्ति के अतिरिक्त मेरे जीवन का और कोई दूसरा लक्ष्य नहीं हो सकता है क्या यह वस्तु प्राप्त करना लक्ष्य है यह वस्तु प्राप्त करना लक्ष्य है यह वस्तु इसको यदि हम विचार करेंगे तो विचार करने पर अंत में यही निष्कर्ष होगा कि जिसमें निरंतर स्थिति हो और सुख की पराकाष्ठा हो वो ही हमारे जीवन की यात्रा का लक्ष्य हो सकता है अन्य कोई दूसरा लक्ष्य नहीं हो सकता गति की सार्थकता सर्वथा स्थिति में एक है एक सामान्य सिद्धांत है गति की जो भी सार्थकता है वो सार्थकता कहीं स्थिति में होती है अब स्थिति दो प्रकार की हो सकती है एक स्थिति है मोक्ष की निर्विशेष में पादात्म्यता की साल्वेशन की जो स्थिति है मोक्ष की स्थिति वो एक स्थिति हो सकती है परंतु तो उस स्थिति में क्योंकि रस का पूर्ण आस्वादन नहीं है क्योंकि आनंद रूप तो है परंतु तो ग्राहक सामग्री न होने के कारण आनंद का पूरी तरह से अनुभव नहीं है इसलिए वैष्णवगण कहते हैं कि हमको मोक्ष नहीं चाहिए और इसके लिए शास्त्रों में अनेक अनेक कथन भरे पड़े हैं कि वैष्णव हम मोक्ष भी नहीं चाहते हैं मोक्ष भी नहीं चाहते हैं न पारमेष्ट सार्व न साधिपत्यम न योग सिद्धि अपनर्भव हम अपनर्भाव मोक्ष भी नहीं चाहते हैं श्रीमदभागवत में ऐसे बीसों उदाहरण भरे पड़े हैं में मोक्ष में आनंद रूपता तो है परंतु आनंद का आस्वाद नहीं है क्योंकि वहां मोक्ष की स्थिति में उपाधि का लय होने पर उपाधि उपाधि मिली नहीं और इस का लय हो गया तो ब्रह्म में स्थिति तो हो गई आनंद में स्थिति तो हो गई परंतु आनंद का आस्वाद नहीं है भक्ति के द्वारा या जो प्राकृत शरीर है इस उपाधि का तो लय होगा एक चिन्मय उपाधि प्राप्त हो जाएगी तो एक बेनिफिट यह है भक्ति में चिन्हय उपाधि के द्वारा उस माधुर्य का आस्वादन प्राप्त है प्राकृत उपाधि का तो लय है परंतु नया चिन्हय पार्षद स्वरूप मिला नहीं है चिन्हय देह मिला नहीं है ऐसी स्थिति में आनंद रूप का तो है परंतु तो आनंद का आस्वादन मोक्ष में नहीं है इसलिए श्री गुरुदेव की कृपा से प्राप्त होने वाला जो मंजिली स्वरूप है श्री किशोरी जी ने जिस स्वरूप को प्रदान किया उस मंजिली स्वरूप में अवस्थित होकर के हम उस माधुर्य का आस्वादन प्राप्त कर सकते हैं आनंद हो और आनंद का आस्वादन न हो ऐसा आनंद किस काम का इसलिए आनंद होना भी चाहिए आनंद का आस्वादन भी होना चाहिए दोनों चीजें होनी चाहिए आनंद बन करके और आनंद का आस्वादन नहीं है मिश्री बन गई परंतु तो मिश्री का स्वाद नहीं है तो ऐसी स्थिति में वो मिश्री बनना वह जीवन का परम लक्ष्य नहीं हो सकता है तो श्री आ, सेवा भाव के द्वारा शिव के उस स्वरूप का हम आस् प्राप्त करें तो धाम का एक स्वरूप हुआ दे, दूसरा हुआ गे तीसरा हुआ ट्वीट माने मानिए वृंदावन श्री किसी पंचीकृत भूमि का एक भाग नहीं है या एक रकवा मात्र नहीं है या एक चिन्मय विशुद्ध वस्तु का विशुद्ध सत्वात्मक जो वस्तु है उस परतत्व का जो रसात्मक आस्वादनी स्वरूप है उस आस्वादनी स्वरूप की यह एक भूमि होकर के विराजमान है और राम चीनी खेते हाँ बस वो बिश् बनने में स्वाद नहीं है मिश्र के स्वाद लेने में स्वाद विष्णु होना नहीं चाहते मिश्र का स्वाद लेना चाहते है तो ये एक तो वो स्वाद प्राप्त होगा जबकि यदि श्री योगमाया देवी कृपा करके हमको अपने स्वरूप को प्रदान हमें कोई चिन्मय स्वरूप प्रदान करें ये जो प्राकृत प्राकृतिकत्मक शरीर है ये ज्ञानी का भी नष्ट होगा ज्ञानी भी इस उपाधि से मुक्त होगा और भक्ति भी इस उपाधि से मुक्त होगा परंतु तो भक्ति करने पर हमको एक चिन्मय स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी केवल ज्ञान में ब्रह्म प्राप्त करने पर हम मिश्री तो बन जाएंगे चीनी बन तो जाएंगे परंतु तो चीनी का आस्वादन प्राप्त नहीं होगा इसलिए रस की सर्वोत्कृष्टता हमारी जो यात्रा है उस यात्रा की सार्थकता कहीं गति में होनी चाहिए और वो गति है मंजिली स्वरूप की प्राप्ति या कहीं सेव्य स्वरूप सेव्य के सेवक होकर के हम विराजमान हो तो वहां पर सेव्य का माधुर्य उसका हमको आस्वादन प्राप्त हो जाएगा और प्रभाव प्रभाव का मतलब है जैसा प्रभाव श्री प्रियालाल का है वही प्रभाव श्री वृंदावन की रज का भी है वो भी हमको प्रेम स्वरूप प्रदान करेंगे इसी गति की स्थिति अंत में जो स्थिति होगी वो अंत में स्थिति श्री वृंदावन में दासी बनकर के श्री परतत्व की सेवा करना और उसके माधुर्य के आस्वादन की जो स्थिति है उसको ही हम प्राप्त करें पृष्ठभूमि में बस एक चीज और और वो ये कि श्री प्रियालाल की सेवा करने वाली जो दासी बनेगी उस दासी की स्थिति यह होगी कि उसमें अपना स्वार्थ बिल्कुल नहीं होगा जैसे एक तराजू का स्वभाव है जो पड़ला भारी होगा दूसरा पड़ला कहीं समाप्त हो जाएगा ऊंचा उठ जाएगा भारी पड़ला नीचे आएगा इसी प्रकार निज स्वार्थ और सेवा ये दो पल्ले हैं जितना सेवा होगी उतना ही निज का पड़ला ऊंचा हो जाएगा और जितने अंश में निज रहेगा उतने अंश में प्रेम अपने शुद्धतम स्वरूप में नहीं आएगा उतने अंश में प्रेम में कहीं ना कहीं पॉल्यूशन रहेगा कहीं ना कहीं मिश्रण रहेगा मंजरी भाव वो भाव है सखी भाव वो भाव है जिसमें अपना स्वार्थ है ही नहीं क्योंकि स्वार्थ का पूरा निषेध हो गया सेवा ही सेवा वहां पर विराजमान है इसलिए प्रेम का मधुरतम और सबसे ज्यादा प्रभावी स्वरूप वह हमको सखी भाव में मंजरी भाव में ही प्राप्त होता है तो यदि अपना स्वरूप है ही नहीं तो कोई यह कहेगा कि जहां सुख नहीं है ऐसी वस्तु को वो कभी पुरुषार्थ नहीं हो सकती है एक प्रश्न उपस्थित हो तो जाएगा कि यदि अपना सुख नहीं है तो वो वस्तु कभी पुरुषार्थ नहीं हो सकती है ऐसा भी नहीं कह सकते हैं वह अपने आप में स्वयं जो सेवा है वह सेवा ही सुख बन जाएगी तो वृंदावन शतक का जो केंद्रीय भाव है वो ये कि यहां पर सेवा ही अपने आप में सुख बन जाती है जैसे घी परोसने वाले को पहले अपने हाथ ग्रीसी करने की जरूरत नहीं है चिपने करने की जरूरत नहीं है ऐसे ही यहां अपने सुख को अलग से प्राप्त करने की जरूरत नहीं है सेवा में अपने आप ही सुख की प्राप्ति साधक हो जाएंगे तो सेवा ही सुख है ये शिव वृंदावन शतक का भाव है तेरा सुख तेरे पास मेरा सुख मेरी जेब में ये यदि भाव रहेगा तो वृंदावन की मूल भावनाओं को हम नहीं प्राप्त कर सकेंगे यहां पर लाल की सेवा करने में ही मंजरी को इतना सुख प्राप्त होता है सखी को इतना सुख प्राप्त होता है कि उसके लिए उसे अलग से प्रयास करने की जरूरत होती ही नहीं है इसी भाव को धारण करके श्री वृंदावन मेहमा में निरूपण कर रहे हैं श्री राधा मुरली मनोहर पदाम भोजम सदा भावेन। श्री चैतन्य महाप्रभु पदरज स्वात्मान मेवार श्रीमदभागवतोत्तम गुण निधीन अत्यादार आनमन श्री वृंदावन दिव्य वैभव महाम स्त्र मुदा प्रारमे श्री पुरुधान, श्री प्रभुधान सर ये कह रहे हैं अपने ग्रंथ लेखन का उद्देश्य मोटिव प्रस्तुत कर रहे हैं कि श्री राधा मुरली मनोहर पदाम भूजम सदा भाव श्री राधा मुरली मनोहर के चरण कमल की मैं आराधना करना चाहता हूं प्रारंभ जो मोक्ष सुख है उसमें मिश्री रूपता तो है परंतु मिश्री का आस्वादन नहीं है इसलिए श्री राधिका मुरली मनोहर इन दोनों के चरण कमलों का मैं आस्वादन करना चाहता हूं वो परतत्व तो चेष्टाओं से और गुणों से युक्त है जब चेष्टा और गुणों से युक्त है तो उसके गुण दो रूपों में प्रकट होंगे कभी आश्रय रूप में और कभी विषय रूप में इसलिए वो एक तत्व तो एकम ज्योति अभुद्वेधा राधा माधव संज श्रुति कह रही है कि एक जो ज्योति है वह राधा माधव दो रूपों में जब प्रकट होगी तो उसका माधुर्य प्रकट होगा यदि द्वैत तो नहीं होगा तो माधुर्य का आस्वादन प्राप्त नहीं हो सकता है इसलिए राधा श्री राधा मुरली मनोहर वो ही एक तत्व तो अपने आनंद का पूर्ण आस्वादन प्राप्त करने के लिए राधा मुरली मनोहर होकर के विराजमान हुआ श्री राधा मुरली मनोहर माने आश्रय तत्व और विषय तत्व श्री राधिका हो गई आश्रय कृष्ण हो गए विषय यद्यप श्रृंगार दोनों दोनों के आश्रय विषय होते हैं परंतु तो आश्रय विषय होने पर भी श्री श्याम सुंदर प्रिया जी का आप रूप दर्शन करके श्याम के चेहरे के ऊपर एक अपूर्व ग्लो आया एक अपूर्व चमक आई और श्री लाल जी का दर्शन करके प्रिया जी के चेहरे के ऊपर एक अपूर्व चमक आई दोनों उस निज सुख को भी श्री श्याम सुंदर के परस्पर सुख के लिए प्रिया लाल के सुख के लिए समर्पित करते हैं परंतु श्याम सुंदर तो प्रिया जी तो अपने सुख को शत प्रतिशत समर्पित कर देती हैं। माने श्याम सुंदर प्रिया का दर्शन करके प्रिया के मुख पर जो चमक आई उससे उनके सौंदर्य की वृद्धि हुई और वो सौंदर्य की वृद्धि श्याम सुंदर की सेवा के लिए पूरा समर्पित कर देंगे परंतु श्याम सुंदर भी ऐसा करते हैं परंतु ऐसा करने पर भी श्याम सुंदर में एक दोष है एक कहीं कुसंस्कार विराजमान है श्याम सुंदर में आत्माराम पूर्ण कामता का जो कुसंस्कार है वो श्याम में विराजमान है इसलिए श्याम अपने पूर्ण सुख को शिवप्रिया को समर्पित नहीं कर पाते हैं आत्माम पूर्ण कामता के कारण निन्यानवे परसेंट तो वे समर्पित कर देते हैं परंतु तो एक परसेंट उनमें कहीं रह जाता है इसलिए श्याम सुंदर विषय ही कहलाएंगे श्रीप्रिया आश्रय कहलाएंगे यदि श्रृंगार रस में दोनों दोनों के विषय आश्रय होते हैं नायिका को देख करके नायक और नायक को देख करके नायिका ये दोनों ही आश्रय बनेंगे परंतु फिर भी श्री प्रिया वो तो पूरी तरह से श्याम सुंदर को अपने सुख को समर्पित कर देती हैं परंतु श्री श्याम सुंदर पूरा अपने आप को समर्पित नहीं करते हैं ब्रह्म होने के कारण परमात्मा होने के कारण जो कुसंस्कार हैं परमात्मा ब्रह्म के वो कहीं उनमें रह जाते हैं तो वे स्वतंत्र भी रह सकते हैं परंतु श्री प्रिया श्याम सुंदर के बिना स्वतंत्र नहीं रह सकती हैं इसलिए प्रिया ही आश्रय हैं श्याम सुंदर ही विषय हैं सामान्यतः दोनों दोनों के परंतु अंत में जाकर के श्री राधिका को आश्रय और श्री श्याम सुंदर को विषय कहा जाएगा तो लीला करने के लिए वे चेष्टा और गुणों से युक्त हैं इसलिए एक ही परतत्व सदा से श्री राधा और मुरली मनोहर होकर के विराजमान है और इन राधा मुरली मनोहर में श्री राधे का ही आश्रय है और श्याम सुंदर ही विषय है इन दोनों के पदाम भोजन सदा भावन इन दोनों के चरण कमलों का मैं निरंतर निरंतर ध्यान करता हूं दोनों की माधुरी का क्योंकि सखी मैं अपना स्वार्थ वो बिल्कुल डिलीट हो गया है बिल्कुल जीरो हो गया है और सेवा करने की भावना ही बढ़ गई तो तराजू का एक पड़ला तो बिल्कुल नीचे आ गया और दूसरा पड़ला बिल्कुल समाप्त हो गया दूसरे पड़ला जैसे भार हो गया उसमें कहीं अपना दबाव नीचे रहा ही नहीं है तो प्रियालाल का जो सुख है प्रियालाल को सुख देना सेवा में ही सखी को संपूर्ण सुख की प्राप्ति हो रही है किंचित नहीं बल्कि पूर्ण शत प्रतिशत सुख की प्राप्ति दासी को इस सेवा में ही प्राप्त हो रही है तो श्री राधा मुरली मनोहर श्री शब्द का प्रयोग करके एक लीला ही एक तत्व ही जिसका सब आश्रय ग्रहण करते हैं श्रेयंतम जना साश्री। जिसका सब लोग आश्रय ग्रहण करते हैं उसका नाम है श्री अर्थात आश्रय पदार्थ आश्रय तत्व वो आश्रय तत्व जो हैं, वे श्री प्रिया लाल ही हैं। वो आश्रय तत्व ही दो रूपों में जो ब्रह्म तत्व है परम तत्व है वही दो रूपों में अपने आप को भक्तों के आगे प्रकट कर रहा है वो परतत्व गुण और चेष्टाओं से युक्त था उसने अपने गुणों चेष्टाओं को जो तत्वोपासक हैं उनके आंखों के सामने प्रकट नहीं किया और उन्होंने उसकी अवहेलना कर दी अवहेलना करने का तात्पर्य यह था कि जब तक ज्ञाता इनके बीच में ज्ञान का थोड़ा सा पर्दा नहीं रहेगा तब तक आस्वाद की प्राप्ति नहीं हो सकती है जब ज्ञाता और गे इनके बीच में से ज्ञान का पर्दा हट जाएगा तो व्यक्ति रूप में ही एक मात्र बचेगी ना ज्ञाता बचेगा ना गे बचेगा दृष्टा और दृश्य इन दोनों के बीच में दर्शन का पर्दा है दर्शन का पर्दा जब हट जाएगा तो केवल वस्तु मात्र रह जाएगी व्यक्ति मात्र रह जाएगी तो एक ज्ञानी मन में यह विचार करता है कि जब तक द्वैत रहेगा तब तक मेरा उस परत के साथ में पूरा मिलन नहीं हो सकता है द्वैत रहने पर कही न कहीं ना कहीं थोड़ी सी दूरी बनी रहेगी और दूरी बनने पर सायुन की प्राप्ति नहीं हो सकती है उस उपास्य तत्व के साथ में मिलकर के मैं पूरा एक नहीं हो सकता हूं इसलिए वह रूप से हटकर के केवल ज्योति मात्र में अपने आप को केंद्रित करता है वो अंत में ज्योति का ध्यान करने लगता है ज्योति में विशेष नहीं है कोई गुण नहीं है इसलिए ज्योति ज्योति में पूरी तरह से लीन हो सकती है तो पूर्ण साहि की प्राप्ति हो जाती है इसलिए भगवत स्वरूप को ब्रह्म स्वरूप मानते हुए भी वह भगवान के रूप गुण लीला इनमें एक ज्ञानी एक योगी अपने चित्त को नहीं लगाता है परंतु एक भक्त सर्वदा सर्वदा क्योंकि उसका आस्वादन प्राप्त करना है इसलिए उसको कहीं ना कहीं थोड़ी सी दूरी बनाना बना करके रखना है ज्ञान का चश्मा बीच में रखना पड़ेगा ज्ञान का चश्मा होने पर तब वह उस ध्य पदार्थ का आस्वादन प्राप्त कर सकेगा इसलिए वह कहीं अपने निज के अस्तित्व को बनाए रखता है निज के अस्तित्व को पूरा भुलाता नहीं है जबकि परम साहुझ प्राप्त करने के अति उत्साह में एक ज्ञानी अपनी उपाधि को भी लीन कर देता है परंतु वैष्णव एक भक्त एक रसिक प्राकृत उपाधि को तो दोनों की छूट गई परंतु वह एक चिन्मय उपाधि को बीच में स्वीकार करता है और चिन्मय उपाधि को स्वीकार करके जब ज्ञाता और गेय के बीच में ज्ञान का चश्मा रहेगा तब वह उस गेय को के माधुर्य का आस्वादन कर सकेगा इसलिए सेवक सेविका के रूप में मंजिरी अपने आप को स्थापित करती है और फिर वह उस माधुर्य का आस्वादन करती है तो श्री राधा मुरली मनोहर यह कहने का तात्पर्य है कि वह एक तत्व ही आश्रय और विषय दोनों होकर के विराजमान है हैं दोनों ही श्री श्री एक विशेषण नहीं है श्री उसका स्वरूप है कि वह परतत्व ही है ब्रह्म तत्व ही है परमात्मा तत्व ही है वह अपने माधुर्य का आस्वादन प्राप्त करने के लिए दो रूपों में आश्रय होकर के दो रूपों में अपने आप को प्रकट कर रहा है ऐसे श्री राधिका और मुल्ली मनोहर इनके चरण कमलों का आस्वादन करने के लिए दासी भी विराजमान है मैं दासी उन श्री प्रिया लाल इनके चरण कमलों का ध्यान करती हुई विराजमान हो रही सदा भावन श्री चैतन्य महाप्रभु पदरज स्वात्मान मेवार और श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण रज को मैं अपने मस्तक के ऊपर सदा धारण कर रही हूं स्वात्मान एवारपयन चरण रज इसको मस्तक के ऊपर धारण कर रही हूं रज कहने का तात्पर्य है कि जो रंग दे उसका नाम है रज रज शब्द रंगने के अर्थ में आता। रज शब्द का दूसरा जो अर्थ है वो है आवरण करना रज आ जाएगी तो बीच में एक पर्दा आ जाएगा एक बीच में हिंड्रेंस आ जाएगा और कहीं कल्टेन आने पर कहीं बीच में बाधा आने पर फिर वस्तु का दर्शन नहीं होगा रहसा वृष्ट आवृत दृष्टि रहस्य दृष्टि आवृत हो गई तो फिर पर्दा नहीं आएगा उस तो रज माने पर्दा रज माने रंग रज माने पर्दा रज का तीसरा अर्थ है रज माने आसक्ति श्री वृंदावन की रज से यदि प्रीति की जाएगी तो युगल सरकार में आसक्ति की प्राप्ति अन्यथा आसक्ति की प्राप्ति नहीं होगी और रज का चौथा अर्थ है वो है उत्पत्ति की भूमि बिना रज के एक घास की पत्ती पैदा नहीं हो सकती है जितनी भी सृष्टि है वो सब रज की सृष्टि है इसी तरह से भक्ति कल्प लता को यदि प्राप्त करना है तो श्री वृंदावन की रज अपने उपास्य की चरण रज वाली भूमि का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा राम जी की आराधना करनी है तो अयोध्या जी का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा तुयालाल की आराधना करनी है तो शिव की कुंज का इसकी रज का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा तो जो भी अपना उपास है उसकी जो क्रीड़ा भूमि है उस क्रीड़ा भूमि की रज का आश्रय कहीं ना कहीं ग्रहण करना ही पड़ेगा तो श्री चित्र महाप्रभु पद रहते श्री चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण मिलित अंत कृष्ण बहिर्गौर होकर के विराजमान हैं आश्रय जाती प्रेम का आस्वादन प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण ही राधा भाव दुति से युक्त होकर के विराजमान हैं उनका आस्वादन करने के लिए विराजमान हैं ऐसे श्री राधा कृष्ण इनके मिलितनु श्री चैतन्य महाप्रभु उन का कि चरण रज का स्वात्मन स्वात्मा उस चरण रज को अपने मस्तक के ऊपर श्रीमंद महाप्रभु की चरण रज को अपने मस्तक के ऊपर मन प्रियालाल की चरण रज को अपने मस्तक के ऊपर धारण करते हुए हम विराजमान और श्रीमदभागवतोत्तम गुण निधीन अत्यादरा आ नमन और श्री मद भागवतो भागवत भागवतोत्तम श्रीमद भागवत और भागवत उत्तम इन दोनों का आश्रय ग्रहण करें क्योंकि एक भागवत बढ़ भागवत शास्त्र आर भागवत जे भक्त रस पात्र एक भागवत का अर्थ है भागवत शास्त्र और भागवत का एक दूसरा अर्थ तो होता है भक्त रस पात्र इसलिए दोनों भागवतों का ग्रंथ रूप भागवत का और रसिक रूप भागवत इन दोनों भागवतों का हम आश्रय ग्रहण करें तो श्रीमदभागवतोत्तम श्रीमद भागवत और भागवतों में उत्तम जो वैष्णवगण है उनके चरण कमलों का हम आश्रय ग्रहण करें गुण निधी अत्यादरा नमन श्रीमद भागवत भी गुण निधि होकर के विराजमान है अर्थात संपूर्ण शास्त्रों का सार होकर के विराजमान और जो जन है ये वैष्णवजन भी सारे गुणों की निधि होकर के विराजमान ये गुण द्विधि होकर के विराजमान हैं। उनको अति आदर के साथ में आनमन हम उनको नमस्कार करें न का तात्पर्य है हमसे बिलोंगिंग्स जितनी भी हैं उन सबों को ठाकुर को समर्पित करें अम्मा का तात्पर्य है अपने ईगो को ठाकुर को समर्पित करें न माने ममता और माने अहमता इन दोनों को हम ठाकुर को आनमन उनको समर्पित करते हुए विराजमान हो श्री वृंदावन दिव्य वैभव महम ऐसे श्री वृंदावन के दिव्य वैभव को अब मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं श्री महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करके श्री मुरली मनोहर श्री श्याम सुंदर इनके चरणों की वंदना करके श्री चैतन्य महाप्रभु की वंदना करके और श्रीमद भागवत की वंदना करके श्री वृंदावन के दिव्य वैभव का मैं निरूपण कर रहा हूं श्री राधा मुल्ली मनोहर ये हैं उपास्य तत्व सर्वोत्तम और श्री चैतन्य महाप्रभु ये हैं अपूर्व से उस कृपा का दान करने वाले चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण दोनों के मिलत तनु हैं परंतु तो श्री राधा कृष्ण ये प्रेम का दान सही में नहीं करते हैं जो सिद्ध पर कर है उनको तो अपने माधुर्य का दान करते हैं परंतु तो जो साधक पर कर है उनकी ओर उनकी उतनी कृपा नहीं है नुकुंज में रेवड़ी बट रही है अपने अपनों को दी जा रही है हमको नहीं मिलेगी हमको प्राप्त करना है तो हमको श्री आचार्य गण और श्री महाप्रभु और महाप्रभु के अवनगत गण इनकी कृपा को प्राप्त करना है तो उनकी कृपा से प्राप्त होगी वे तो में इतने डूबे हुए हैं कि उनको किसी दूसरे का ध्यान भी नहीं। परंतु उनका जो मिलतन है वो जितना कृपालु होकर के वदान्य होकर के विराजमान ऐसा वधान्य होकर के कोई विराजमान नहीं है राधे का कृपालु है श्याम सुंदर तो बड़े ठूठे हैं उनको किसी दूसरे से मतलब नहीं वो तो श्री प्रिया जी के रूप महा का दर्शन करने उसमें डूब रहे हैं, तो श्री श्याम सुंदर को कहीं ध्यान नहीं प्रिया जी को कहीं ध्यान नहीं अधिक उदार हो करके गोरी है तो सामने की अपेक्षा गोरी ज्यादा उदार है ये बात तो मानी ठीक है पंत दोनों एक दूसरे में इतने रस में लीन हैं कि वे रेबड़ी बांटेंगे वहां पर हमको प्राप्त होगा नहीं पंत जब वे भक्त आवेश धारण करके विराजमान होंगे तो वे उस कृपा को अपने अनुभव को कहीं किसी दूसरे को बांटेंगे इसलिए महाप्रभु की अपेक्षा श्री राधा कृष्ण ये बड़ा विचार करके मुक्तिम दिच भक्ति योग बड़ा तोल नाप करके फिर किसी किसी को भक्ति प्रदान करेंगे मोक्ष सबको प्रदान कर देंगे जिनको भी असुरजन है उनको भी मानेंगे मोक्ष प्रदान कर देंगे उनकी शक्ति को उन्होंने नियुक्त कर रखा है शक्ति भी प्रदान करती रहेगी पंत साक्षात रूप से वे कृपा कर करेंगे तब जबकि वे स्वयं भक्त आवेश धारण करके श्री चैतन्य महाप्रभु होकर के विराजमान होंगे और श्री महाप्रभु भी उस प्रेम को जब प्रदान करेंगे तो प्रेम को प्रदान करेंगे उसका साधन है श्री भागवत और गौरव पर महाप्रभु भी अपने प्रेम में इतने भावो भाव में डूबे हुए हैं भावावेश में इतने डूबे हुए हैं दिव्य उन्माद में इतने डूबे हुए हैं कि अपने अंतिम लीला के समय में उनको कुछ पता नहीं है श्री नवद्वीप की जो लीला है उस नवद्वीप की लीला में उनका भक्त आवेश विशेष रूप से प्रकट हो रहा है इसलिए उसमें प्रेम का दान कर रहे हैं जब नवद्वीप लीला के बाद में नीलाचल लीला में जगन्नाथ लीला में आते हैं जगन्नाथ धाम की लीला में उस समय मध्य दशा रहती है दोनों प्रकार की कभी भक्त आवेश होकर के कृपा भी करते हैं कभी प्रेम में भी उन्मत्त हो जाते हैं पंत वास्तविक जो अपनी दशा है पीछे के जो आठ दस वर्ष हैं आठ वर्ष वे आठ वर्ष तो ऐसे जो कि के केवल भावन मान में विराजमान हैं इसलिए उसमें किसी दूसरे के ऊपर प्रेम दान करना ये महाप्रभु को इसका होश ही नहीं है वो उन्होंने दायित्व सौंप रखा है अपने भक्तगणों को तो भागवत और भागवतान भागवत जग जो है उनको ही उस प्रेम का दायित्व सौंप करके बेबिराजमान हैं, इसलिए गुण निधि अत्याधार आनमन गुण निधि उन गौर को प्रणाम करते हुए श्री वृंदावन के दिव्य वैभव का मैं वर्णन कर रहा हूं उसको मुदा रभे प्रारंभ तो कर दिया है परंतु पूर्ण होगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं मुदा फिर वर्णन करना अपने आप में मोद है आनंद है वर्णन करना भी अपने आप में सुख है इसलिए मुदा आरभे मुदा शब्द जो है वो विशेष रूप से प्रकट कर रहा है कि उसको विशेष रूप से मैं अब वृंदावन की मेहिमा का गायन कर रहा हूं आगे के श्लोक में कह रहे हैं मृत बार्य राशे पारं प्रयातु मन तत्र तेन्व महमति प्रणयी हो साम धन्य धन्य में संपक्रमुपेहमा मृत बार्य राशे वृंदावन की महिमा एक समुद्र के समान है वार्य राशे जल का समूह जैसे समुद्र को कोई उसकी गहराई उसकी विस्तार इसको अपने हाथ पैर से नाप नहीं सकता है उसके लिए कोई ना कोई साधन चाहिए तभी उसको समुद्र को पार किया जा सकता है उसकी गहराई को नापा जा सकता है तो ईशोप से महिमा मृत वार्य राशे श्री वृंदावन की जो महिमा मृत का समुद्र है उस समुद्र को पारंपरिया मनलंबत केन्द्र इसके पार को कौन प्राप्त कर सकता है समुद्र को कौन हाथ पैर से तैर करके पार कर सकता है तत्व केन्ने कौन इसकी महमा को पार कर सकता है अर्थात नहीं कर सकता है ये जानते हुए भी किन को मपी इत हो फिर भी अल्पमती होने पर भी मैं श्री महाप्रभु की महिमा श्री राधा कृष्ण की महिमा भागवत और भागवतों की महिमा दोनों भागवतों की मेहमा इनका सहारा लेकर के इस नाव का सहारा लेकर के कृपा नाम का सहारा लेकर के मैं अल्प अल्पबुद्धि अल्प सामर्थ्य वाला होने का होने पर भी ब्रिगाई हो इस समुद्र में कूद पड़ा हूँ समुद्र में चल दिया हूं नाव लेकर के श्याम धन्य धन्य, धन्य में क्योंकि मेरे पास में श्री किशोर जी की मेहमा श्री महाप्रभु की मेहमा भागवत और भागवतों की मेहमा का बल है नाव है इसलिए मैं इस ओर बढ़ा रहा हूं श्याम धन्य, धन्य, धन्य इति और इस गुणानवाद का गायन करके मैं अपने आप धन्य हो गुजाऊंगा इत में संपर्क इसलिए मेरा यह उपक्रम है मेरा यह बाल प्रयास है इस बाल प्रयास में मैं आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा हूं ईशोप से महिमा अमृत वाल राशे श्री वृंदावन की महिमा का गायन करने में ईश्वर भी समर्थ नहीं है अब ईश में माने जो क्लेश कर्म विपाक आशय इन सब से मुक्त जो पुरुष विशेष है उसका नाम है ईश्वर योग शास्त्र में ईश्वर की परिभाषा दी गई क्लेश कर्म विपाक आशय अपरा पुरुष विशेष ईश्वर जिसमें क्लेश नहीं है कर्म नहीं है विपाक नहीं है आशय नहीं है चार चीज नहीं है क्लेश पांच अविद्या अस्मिता राग द्वेश और ये पांच क्लेश हैं इनसे जो मुक्त है उनसे अपरामृष पुरुष विशेष होकर के जो विराजमान हैं जो सौ में व्याप्त होने की सामर्थ्य रखता है पूर्व में शयन करना उसका नाम है पुरुष जो इन सौ का अंतर्यामी होकर के विराजमान है उस ईश्वर के द्वारा भी अपनी मेहिमा का गायन किया जाए तो अपनी मेहमा के गायन करने में ईश्वर भी समर्थ नहीं है तो नहीं महिमा का गायन कर सारी वस्तुओं को अन्य वस्तुओं को अपने से भिन्न वस्तुओं को गायन करेगा परंतु तो अपनी मेहिमा के गायन में वह स्वयं भी समर्थ नहीं है तो ईशोप से मेहमा अमृत वारे राशि जैसे समुद्र का कोई पार अपने आप नहीं पा सकता समुद्र का पार पाने के लिए उसे नाव की जरूरत होगी इसी प्रकार श्री वृंदावन की महिमा और श्री श्याम की अपनी महिमा का पार पाने के लिए श्री श्याम भी स्वयं समर्थ नहीं हैं उनको भी कहीं वैष्णव के माध्यम से श्री भागवत के माध्यम से अपनी महिमा का या सखियों के माध्यम से अपनी मेहमा का गायन उनको गाना पड़ता है उनका गायन करने के लिए उनको भी कोई दूसरे माध्यम की आवश्यकता पड़ती है इसलिए श्याम धन्य धन्यति में समोम इस श्री वृंदावन की महिमा में अवगाहन करने के लिए प्रणयात अवगा प्रणय पूर्वक गाय कूद गया हूं ये प्रणय वो वस्तु है लोभ वो वस्तु है जो लोभ वस्तु में प्रवृत्त करा देती है लोभ युक्ति और प्रमाण इन दोनों को नहीं दिखती है तो आई लोभ से युक्त होकर के मैं इसमें प्रवेश कर रहा हूं और मुदा कहने का मतलब है कि ये अत्यंत अत्यंत ये सुख की बात है इस लीला गायन में भी मैं परम परम सुख की प्राप्ति कर रहा हूं अब सबसे पहले श्री वृंदावन की वंदना कर रहे हैं कि श्रीमदृंदाट मम आत्मस्वरूप अत्याश्चर्य प्रकृति परमानंद विद्यास्यम पूर्ण ब्रह्मा धीरिया वा विधातु ननेती यत्रोपनिषद अहत त्यत्र वार्ता कुत्या के हे शिव वृंदावन आपने रूपर कृपा करे कभी बाहर से आए वृंदावन में तो वृंदावन से प्रार्थना करें वृंदावन में रहते हुए भी शिव वृंदावन से प्रार्थना करें के हे शिव वृंदावन वृंदावन की सीमा पर खड़ा होकर के या वृंदावन के चरणों में विराजमान होकर के प्रार्थना करें के हे शिव वृंदावन मम हृदय स्फूर आत्मस्वरूप मेरे हृदय में आप अपने स्वरूप को स्फुरित करो आप तो चिन्मय हो परंतु तो मेरी आंखों के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है मेरे इस पर्दे को यदि आप हटा देंगे तो श्री का दिव्य स्वरूप मुझे सामने प्रकट हो जाएगा वस्तु तो प्राप्त है परंतु तो हमारी आंखों के आगे वह पर्दा पड़ा हुआ है एक सामान्य नियम है कि जो वस्तु स्थित नहीं है वह कभी साध्य नहीं हो सकती जो वस्तु साधन नहीं है वह कभी जो संभव नहीं है वह कभी साधन नहीं हो सकती और जो वस्तु सिद्ध नहीं है वह कभी प्रमाण नहीं हो सकती प्राप्त वस्तु ही प्राप्य होती है जो संभव है उसी का साधन होता है और जो सिद्ध है वही प्रमाण है श्री वृंदावन प्राप्त भी है वृंदावन संभव भी है और वृंदावन सिद्ध भी है इसलिए श्री वृंदावन से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे है श्री वृंदावन आप पहले से विद्यमान हैं हमारी आंखों के ऊपर अज्ञान का पर्दा है उसे दूर कीजिए अब ये थोड़ी है कि न्यूटन के पहले न्यूटन के आविष्कार के पहले न्यूटन के डिस्कवरी के पहले कोई अमृत आकाश में होता था अमृत तो सदा ही नीचे ही आएगा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण पर ही आएगा किसी ने बताया इसका मतलब यह नहीं है कि वस्तु पहले थी जो थी उसको ही तो बताया जाएगा तो ब्रह्मप तत्व तो, शिव वृंदावन तत्व तो, शिव प्रियालाल तत्व तो, यह सर्वदा से विद्यमान है शिव वृंदावन उनकी रसविलास यह सदा से विराजमान है रसकों ने बताया है उसे रसकों ने उसको कहीं पैदा नहीं किया वो इन्वेंशन नहीं है वो केवल डिस्कवरी है तो हे शिव आप नित्य सिद्ध हैं आप नित्य प्राप्त हैं आप नित्य साध्य हैं तो हे शिव आप मम हृदय स्फूर आत्मस्वरूपन मेरे हृदय में अपने स्वरूप को कृपा करके स्फुरित करें मेरे हृदय में अपने स्वरूप को कृपा करके आप स्फूरित करें अर्थात मेरी आंखों के ऊपर जो पर्दा आया हुआ है तो उस पर्दे को आप दूर करें आत्मस्वरूप तो नीला तो श्री वृद्धावन में हो रही है हमको दिख नहीं रही है उसको आप प्रकट करें अत्याश्चर्य प्रकृति परमानंद विद्या विद्यास्यम आप अत्यंत आश्चर्यपूर्ण होकर के शिव वृंदावन विराजमान हैं। अत्यंत आश्चर्य का मतलब है जहां आकार में भी अत्यंत आश्चर्यपूर्ण होकर के विराजमान है अत्यंत आश्चर्य का तात्पर्य है गुणों में भी और जितने भी उपकरण हैं उन सबों को प्रस्तुत करने में भी आप आश्चर्यपूर्ण हैं तो एक प्राकृतिक जो नियम उस प्राकृतिक नियम से कहीं अलग हटकर के जो वस्तु विराजमान हो वह कार्य कारण संबंध से जो वस्तु अलग होकर के विराजमान हो उसको हम आश्चर्य कहते हैं जहां कार्य कारण संबंध नहीं जोड़ा जा सकता है उसी को ही हम अमेजिंग कहते हैं उसको ही हम आश्चर्यपूर्ण कहते हैं तो श्री वृंदावन अपने आश्रम में स्वरूप में विराजमान श्रीप्रिया जी श्यामचंद ने बंशी बजाई और शिवप्रिया जी बंशी बजाई है वृंदावन वृंदावन में यमुना पर और शिवप्रिया जी विराजमान हैं बरसाने में ४५ किलोमीटर दूर साठ किलोमीटर पचास किलोमीटर दूर अब बंशी कैसे पहुंच जाएगी वहां पर आवाज परंतु अत्य आश्चर्य वो अत्यंत आश्चर्यपूर्ण हो गई अब श्री प्रिया जी परम परम कोमलांगी हैं जहां पर इतनी कोमलांगी कि कऊ को गोवर पाथनी कौ ढोत पाए और एक सुहागिन लाडली बोलत हु अलसाय होंगी कोई गोपी जो गोवर थापती होंगी होंगी कोई गोपी जो जल भर करके यमुना से लाती होंगी तो हमारी किशोरी तो इतनी कोमल हैं कि बोलने में भी आलस से होती हैं, पलक झपका करके हा जरा सा कहकर के उत्तर दे देती हैं। बोलने में भी आलस्य करती हैं, जहां पर पूरी बात भी नहीं बोलेंगे उत्तर देना है तो केवल पलक झपका करके उत्तर देते दे? तो इतनी कोमल होकर के विराजमान परंतु वे प्रिया इतनी दूरी पचपन किलोमीटर की दूरी और उसको कैसे बैंसी सुनते ही पार कर लेंगे और कैसे ही क्षण भर में श्याम सुंदर के पास में पहुंच जाएंगी अत्या आश्चर्य श्री वृंदावन अत्यंत आश्चर्यपूर्ण है अर्थात वृंदावन एक कमल के समान है श्री श्याम सुंदर ने बैंसी बजाई और कमल खिल गया जी तो चली दस पांच एक फलनांग आधी फलनांग दूर और बरसाने से शिव वृंदावन में आ गई तो ये अत्याशर्य तो जहां स्थान में संकोच और विस्तार की आवश्यकता रास हो रहा है शिव वृंदावन अत्याश्चर्य होकर के विराजमान पंत बुन रात्र पावर्ते इतनी सारी लीलाएं इतने से क्षण में हो जाती हैं एक तीन की जो रात्रि उस त्रयामा रात्रि में ही इतनी लीलाओं का समावेश हो जाता है कि जिन लीलाओं को करने के लिए अपेक्षा है एक कल्प की वो सारी लीलाएं प्रतिदिन होती हैं, प्रति रात्रि होती यहां पर नित्य रास होता है और नित्य रास में वो सारी लीलाएं होती हैं ब्रह्मरात्रो पावर्ते वासुदेवानुमोदिता ब्रह्मरात्रि का जो समय है वह त्रियामा रात्रि में ही सम्मिलित हो जाता है तो अत्याश्चर्य अब सीमित यमुना तुल है और उसमें कोट कोट गोपी उनके साथ में रास हो जाए अर्थात शिव वृंदावन की भूमि में विस्तार होने की सामर्थ्य है रास के पश्चात श्री प्रियालाल जितनी गोपीकाग उनके साथ में आप बिहार कर रहे हैं कोट कोट गोपिकागण उनके लिए जो निकुंज मंदिर हैं वो सीमित वृंदावन में ही अनंत नुकुंज मंदिर प्रकट हो जाए जिनमें तीन तीन परकोटा विराजमान है इतने विस्तार पूर्वक सारी सुविधाओं से युक्त शिव वृंदावन में वो नुकुंज मंदिर में विराजमान हो जाए सारे उपकरण वहां पर उपस्थित हो जाए तो ये अत्याश्चर्य तो हे शिव वृंदावन आप अत्यंत आश्चर्य अत प्रभो प्रियाणामच धाम अवचिंत प्रभावत्वात मात्र किंचित असंगतम लघु भागवता मृत में रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि यहां प्रभु विभु हैं जितनी गोपी उतने स्वरूप धारण कर ले जितनी भी प्रिया श्री किशोरी की ही कायम हो करके अनेक अनेक प्रिया विराजमान हैं और धाम श्री धाम में विस्तार होने की सामर्थ्य और समय से चौ छोटे समय में ही बड़े समय का समावेश हो जाना ये सारी वस्तुएं शिव की लीला में विराजमान हैं अतः रास के वर्णन के प्रारंभ में शिशुदेव जी ने प्रारंभ किया रास रासादेन में भगवान अपी ता रात्री शरदोत्फुल्ल मल्लिका भगवान शब्द के द्वारा ये दिखाया कि इस लीला के जितने भी उपकरण हैं वे सब चिन्मय होकर ही विराजमान ऐसे अनुरूप किया तो श्रीमदृंदाट में मम हृदय फोर आत्मस्वरूपम हे श्री वृंदावन आप मेरे हृदय में अपने स्वरूप को स्फुरित कराओ ये हृदय की बड़ी महामहिमा यद्य वो परतत्व तो मन बुद्धि से परे है मन से भी परे है बुद्धि से भी परे है परंतु तो उसको प्राप्त करने का साधन मन बुद्धि ही है उसके अलावा कोई दूसरा साधन है ही नहीं अतः श्रुति वेद कहते हैं कि मन सेवा चिंतित एक ओर तो कह रहे हैं मन से परे है और दूसरी ओर कहा जाता है कि उस ब्रह्म तत्व का चिंतन मन के द्वारा ही होगा इसके दो तरह से अर्थ किए जा सकते हैं ज्ञानी इसका अर्थ करेगा कि मन में ब्रह्म का चिंतन करो यह संभव नहीं है मन बहुत सीमित है ब्रह्म बहुत व्यापक है इसलिए मन में ब्रह्म का चिंतन बड़ी वस्तु में छोटी वस्तु आएगी इसलिए मन के द्वारा चिंतन किया नहीं जा सकता है ऐसी स्थिति में मन को ब्रह्म में मिला दो ये ज्ञानी की परिभाषा हुई ज्ञानी का प्रोसेस हुआ ज्ञानी का जो मार्ग है वो है कि उपाधि का त्याग करो और उपाधि ब्रह्म रूप हो जाए तो ब्रह्मरूप उपाधि के द्वारा ब्रह्म का चिंतन हो जाएगा यह ज्ञानी का ज्ञानी का विचार है तो भक्त का विचार है कि प्राकृत मन का त्याग करके चिन्मय मन को यदि चिन्मय देव को प्राप्त कर लिया जाए तो उस रूप का चित्त के द्वारा चिंतन किया जा सकता है तो बिल्कुल जो कंट्रोवर्सी थी एक विरोधाभास था ऑग्जी था कि मन वाणी से एक और ब्रम को परे कह रहे हो और दूसरी ओर कह रहे हो मन से युवा चिंतित मन के द्वारा ही उसका चिंतन करो दोनों वस्तु कैसे एक हो जाएंगे दोनों वस्तु एक हो जाएंगे या तो अपने मन को ब्रह्म बना दो तो मन के द्वारा चिंतन हो जाएगा या अपने मन को चिन्हय बना लो तो मन के द्वारा चिंतन हो जाएगा सामान्यतः वैसे भी देखा जाता है किसी वस्तु को नित्य बनाना हो तो या तो उसको विभु बना दो या उसको अत्यंत सूक्ष्म बना दो तो वो नित्य बन जाएगी किसी वस्तु को इंटरनल बनाना है तो उसके बनाने के दो ही तरीके हैं या तो उसको विभू बनाओ या अत्यंत सूक्ष्म बना दो तो वो कूटस्थ हो जाएगी तो यहां पर अपने मन को अत्यंत सूक्ष्म बना करके चिन्हय बना लेने की एक प्रक्रिया है या मन को और परवीणिंग बनाने की जो सर्व सर्वव्यापक बनाने की एक प्रक्रिया है उनके द्वारा उस पर तत्व को प्राप्त किया जा सकता है तो श्री अत्यंत आश्चर्यपूर्ण है ये आश्चर्य की व्याख्या हुई अत्या आश्चर्य वे अत्या प्रकृति वे अत्यंत आश्चर्यपूर्ण होकर के विराजमान हैं और परमानंद विद्या रहस्यम परम आनंद विद्या रहस्य होकर के वे विराजमान हैं परम आनंद रूप होकर के शिवंदावन विराजमान है आनंदमय होकर के भी विराजमान है आनंद उनका विशेषण नहीं है आनंद उनका स्वरूप है परम और विद्या विद्यास्यम विद्या का तात्पर्य है कि वे ज्ञान स्वरूप होकर के शिव वृंदावन विराजमान हैं ज्ञान उनका विशेषण नहीं है एडजेक्टिव नहीं है बल्कि ज्ञान उनका स्वरूप ही है तो परम विद्या और रहस्यम वे रहस्य रूप होकर के विराजमान हैं रहस्य का मतलब है मंत्र मंत्र को जैसे छिपा करके रखा जाता है छिपा करके दिया जाता है ग्रहण करने वाला भी छिपा करके ही उसे अपने पास में रखता है और उसका उच्चारण नहीं करता है ऐसे श्री वृंदावन ये जो रहस्य मंत्र हैं उन मंत्र के ही मूर्तिमान स्वरूप होकर के श्री वृंदावन विराजमान है ऐसे है वृंदावन आप अपने स्वरूप को श्रीमद वृंदाट भी मम हृदय स्फोट आत्मस्वरूपम अपने चिमे स्वरूप को प्रकट करो प्राकृत आंको से जिनमें पर्दा पड़ा हुआ है मुझे ये वृंदावन कंक्रीट का जंगल दिख रहा है मुझे वृंदावन गंदगी से युक्त दिख रहा है इसमें माछी माचर मांगने मुसे बंदर चोर जागा जादू जो झाड़पू करने वाले और अनेक अनेक काटे, इसमें विराजमान है इसमें जो गोखरू इत्यादि विराजमान है परंतु इसलिए वृंदावन बड़े कठिन होकर के विराजमान परंतु बेहरत श्यामा शाम तहा नहीं मासक माचर मा माटी माखी वहां पर मच्छर और मक्खी कोई भी नहीं है वृंदावन के एक रसिक हुए भगवत रसिक जी जीवार संप्रदाय के तो उन्होंने कहा कि वृंदावन में दस प्रकार के दोष हैं चूक रहे हैं माछी माने पहले कछुआ बहुत थे वृंदावन में यमदा जी माछी अब तो दिखते ही नहीं है मच्छर मच्छर मच्छर तो बिल्कुल यही रात को सोते समय भी कहते है कि भाई हमसे गुरु मंत्र ले लो परंतु तो बार बार हटाते हैं फिर भी काम में आकर के गुरु मंत्र देते ही बोले भाई हम दीक्षित हैं हमें जरूरत है, नहीं है अब पहले से आप मंत्र लेने की बोले नहीं लो तो भाई तुम एक काम करो हमको कही अष्ट चरण जीव की जगह नौमा चरण बना दो चाहे कितनी भी ठंड पड़े फिर भी वे आते ही है में आकर के चरण बनना ही चाहते चरण जी बनकर के माछी माछा मांगने मांगने वाले वृंदावन में बहुत हैं है से बंदर चोर बहुत हैं ये दस प्रकार के उन्होंने यहां पर कांटे कांटे बहुत हैं गोखरू बहुत हैं यहां पर जीव का सांप बिच्छू पहले बहुत थे ये सारे दोष जो है वो सब विराजमान हैं पीछे में भजन किया और तो ये दोष जो हैं समय थे थे जगह करने वाले बहुत परंतु ये सारे दोष परंतु असंत नहीं मिले रहे क्यों धीरज मन में वृंदावन में आकर के माधुकर् नहीं मिले वस्त्र नहीं मिले कैसे धैर्य धारण किया जाए परंतु शाम-शाम माचर मा में ऊपर ऊपर से पर्दा जब तक तक के पड़ा हुआ है तब दोष पर हैं प्यारे आ, ला, लाल जी प्रियाजी के साथ में व्यवहार कर रहे हैं वहां पर कोई भी दोष नहीं है तो हे श्रीमदावन आप मेरे हृदय में अपने उस चिन्ह में जो विलासात्मक स्वरूप है सिद्ध स्वरूप है जो भूभाग नहीं है पंचीकृत पृथ्वी का भाग नहीं है ऐसे वृंदावन के स्वरूप को आप कृपा करके प्रकट करो जो अत्यंत आश्चर्यपूर्ण है जो देश काल के कार्य कारण संबंध से अलग होकर के विराजमान है ऐसी जिनकी प्रकृति है और परमानंद प्रकृति परमानंद स्वभावत ही जो आनंदमय होकर के विराजमान है विद्या रहस्यम जो विद्या के रहस्य होकर के विराजमान है विद्या का तात्पर्य है ज्ञान का सिद्ध स्वरूप वो कहलाता है विद्या और रहस्य का तात्पर्य है मंत्र रूप ज्ञान का जो सिद्ध स्वरूप है अनुभूत स्वरूप है वह विद्या कहलाएगा और रहस्य का तात्पर्य है मंत्र पूर्णम ब्रह्म वा विधातुम नीति जब उपनिषद पूर्ण ब्रह्मानंद का वर्णन करने के लिए बैठते हैं तब भी नैती नेती, नेती कहकर के बे मौन हो जाते हैं और यह कहते हैं कि हमने जो ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन किया वह ब्रह्म का स्वरूप संपूर्ण हो गया हो वर्णन ऐसा नहीं है ब्रह्म अनंत है इसलिए उसका संपूर्ण वर्णन नहीं किया जा सकता फिर हमने जो वर्णन किया वह उतना मात्र ही है ऐसा भी नहीं है इसके अतिरिक्त भी इतने जितने से अंश का हमने वर्णन किया उसको भी अनेक प्रकार से भिन्न प्रकार से उसका वर्णन किया जा सकता है और हम भी उसके एक अंशिका ही एक प्रकार से वर्णन कर रही हैं संपूर्ण रूप से उनका वर्णन कर सकने में हम समर्थ नहीं हैं साधक की भी सामर्थ्य नहीं है कि हमने जो वर्णन किया उसको वह पूरी तरह से समझ जाए तो साधक की दृष्टि से नेती नेती है वर्णन की सामर्थ्य की दृष्टि से नेती नेती है वर्णन में जो अर्थ प्रस्तुत किए गए उसकी दृष्टि से नीति नेती, नेती है वस्तु जो है उसकी व्यापकता की दृष्टि से नीति नेती, नेती है तो वस्तु भी अनंत वर्णन करने के प्रकार भी अनंत हो सकते हैं उनके अर्थ भी अनेक हो सकते हैं उनको अनेक प्रकार से समझा जा सकता है परंतु यदि अनुभूति में वह वस्तु सत्य होकर के विराजमान तब तो वो प्रमाणिक है जिसको हम अनुमोदित कर देंगे उसको तो हम प्रामाणिक करेंगे जो उसको हम अनुमोदित नहीं करेंगे ऐसा मनमुखी वर्णन कभी भी प्रामाणिक नहीं होगा इससे वेद का आश्रय तो ग्रहण करना ही पड़ेगा तो उस पूर्ण ब्रह्म को भी अमृत रूप को भी श्रुति वर्णन करती हैं परंतु तो अपनी असमर्थता साधन की असमर्थता वस्तु की व्यापकता और ग्रहण करने की योग्यता की असमर्थता इन तीनों वस्तुओं की असमर्थता के कारण कहकर के वे चुप हो जाती हैं मौन हो जाती हैं, जैसे कोई सुमेरु की परिक्रमा देने के लिए व्यक्ति चला बड़ा बलबान था परंतु उसका सारा बल सुमेरु का पूरा खंड पूरी परिक्रमा देना तो बड़ी दूर की बात एक छोटे से भाग को भी वर्णन करने में वह चुक जाता है सामर्थ्य हो जाता है कोई उससे पूछता है क्या परिक्रमा दे आए समुद्र तुमने सुमेरु को देख लिया तो वो यही कहेगा नेती नेती। ऐसे ही वस्तु की व्यापकता के कारण अपने साधन की अपूर्णता के कारण और उसके वर्णन करने के साधन और ग्राहक की अयोग्यता के कारण ग्राहक की अयोग्यता साधन की अयोग्यता और जो पदार्थ है उसकी व्यापकता इन तीनों के कारण जैसे नेति नेति कहा जाता है इसी प्रकार ब्रह्म का वर्णन कर सकने में ब्रह्म की व्यापकता का अपने पास में जो भाषा आदि के साधन हैं बुद्धि इत्यादि के साधन हैं उनकी अयोग्यता और असमर्थता का और ग्रहण करने की जो साधक है उसकी ग्राहक की अयोग्यता का विचार करके श्रुति उनको नेति नेति कहकर निरूपण करती है त्रोपनिषदी जहां उपनिषद ने कहकर के उसका वर्णन करते हैं उपमाने गुरु जी के पास में रह करके एक अर्थ जिस जिस ज्ञान को प्राप्त किया जाए उसका नाम उपनिषद उप का तात्पर्य है जहां अपने आप के स्वरूप को ब्रह्म का एक अंश मान करके एक शक्ति माना जाए उसका नाम है उप उप का तीसरा अर्थ है ब्रह्म से अभेद मानते हुए जो ज्ञान दिया जाए उसका नाम है उप उप का तात्पर्य है गुरु जी के चरणों में बैठकर के ज्ञान प्राप्त करने वाला ज्ञान उप का तात्पर्य है कि जो है अभी, अभी वर्णन किया था कैसे जो मैंने जो अः ज्ञान है वो ज्ञान माने ब्रह्म से सायन जो प्राप्त करने वाला ज्ञान उसको जो वर्णन करे सब शब्द का अर्थ होता है ज्ञान उपनिषद तो उप का तात्पर्य गुरु जी के पास में बैठकर के प्राप्त किए जाने वाला ज्ञान और उपका तात्पर्य है अत्यंत निकटता साहु प्राप्त करने वाला जो ज्ञान है उस ज्ञान को जो वर्णन करे उसका नाम है उपनिषद फिर सबका एक अर्थ हो गया ज्ञान दूसरा अर्थ हो गया नाश करना नाश करने का तात्पर्य है अज्ञान का जो नाश करे उसका नाम उपनिषद और उपनिषद का अर्थ हुआ कि ज्ञान सदमा ने बैठना सदमा ने नाश करना सद्धातु के तीन अर्थ हैं तो अभेद पूर्वक जहां अज्ञान का नाश किया जाए उसका नाम उपनिषद जहां अभेद प्राप्त करने के लिए गुरुजी के पास में बैठा जाए उसका नाम उपनिषद और जहां अभेद प्राप्त करते हुए जो अज्ञान है उस अज्ञान का नाश करके ब्रह्म का जो ज्ञान है वो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया अज्ञान का नाश ब्रह्म की प्राप्ति और पास में बैठना ये तीन सद के अर्थ हुए और उप का तात्पर्य है अभेदपूर्वक जहां ये तीन वस्तुएं प्राप्त की जाए उसका नाम है उपनिषद तो ऐसा जो उपनिषद है वे उपनिषद भी नेति नेति कहकर के जिनकी महिमा का गायन करते हैं ऐसे जब ब्रह्म के विषय में निर्विशेष ब्रह्म के विषय में जब उपनिषद नेति नेति कहते हैं तो जहां अपने गुणों का प्रकाशन हो रहा है उसका वर्णन तो कैसे किया जाएगा उसका वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता है इसलिए वार्ता को तथ्या यहाँ के जो रसिक जन हैं उनकी वार्ता का कहां तक वर्णन किया जाए तो हिशिंदावन आप अपने स्वरूप को चिन्मय जो स्वरूप है उसको मेरे सामने प्रकट करो आप अत्यंत आश्चर्यमय हो जो देश काल पात्र इनकी सीमाओं से परे होकर के विराजमान है प्रकृति परमानंद जो आनंद स्वरूप होकर के विराजमान है पंचीकृत होकर के आप विराजमान नहीं है परमानंद विद्या रहस्यम ज्ञान के परम फल के रूप में आप विराजमान हैं और रहस्यमाने जो मंत्र के समान गोपनीय होकर के जिनका रहस्य विराजमान है पूर्ण ब्रह्म जो पूर्ण अमृत रूप ब्रह्म है उसका वर्णन करने पर भी जब श्रुति प्रकट होती हैं प्रयत्न करती हैं तो लजा करके नेति नेति कहने लगती हैं क्योंकि वह वस्तु व्यापक है हमारे पास में साधन सीमित हैं और ग्रहण करने वाला जो व्यक्ति है श्रोता उसके पास में भी अयोग्यता है तो श्रोता की अयोग्यता साधन की अपूर्णता और वस्तु की व्यापकता इन तीनों के कारण वो नेति नीति कहकर के श्रुति जहां से अलग हो जाती हैं आता जो उपनिषद हैं वे उपनिषद भी इसका वर्णन करने में नेति नेति कहते हैं जिन उपनिषदों को अपने आप प्राप्त नहीं किया जा सकता है गुरु के पास में बैठकर के ही प्राप्त किया जा सकता है गुरु के पास में बैठकर के भी ज्ञान के साल रूप में जिस उपनिषद को जिस ज्ञान को प्राप्त किया जा, जाता है और जो अज्ञान का नाश करने वाला है ऐसा जो उपनिषद है उस वे उपनिषद भी जो सर्वोत्तम वेदांत है वेद के परम अंतिम भाव होकर के विराजमान है वे भी जब नैतिक नीति कहकर के ब्रह्म का वर्णन करते हैं तो जहां जिस ब्रह्म में सारे गुण विराजमान हैं, उसकी वार्ता कहां तक कही जाए वो उसकी वार्ता तो करना संभव ही नहीं है आगे कह रहे हैं कि राधा कृष्ण विलास पूर्ण सुचमत्कार महामाधुरी सार चमत्ति रसोत्कर्ष से काम स्वाद्य रसैक गम्य सुभा शेषम चेषादि शेष गम्य गुण पारम अम संस्तौ वृंदावन बोले हम श्री वृंदावन की स्तुति कर रहे हैं संस्तौ सम्य प्रकार से स्तुति कर रहे हैं राधा कृष्ण बिलासपूर्ण सुचमत्कार जो श्री वृंदावन राधा कृष्ण के विलास जहां विराजमान हैं उनके सुचमत्कार उनके चमत्कार से युक्त होकर के विराजमान हैं श्री राधा कृष्ण के विलास से युक्त होकर के जो वृंदावन विराजमान है परतत्व श्री वो परतत्व ही जो चेष्टा और गुणों से सर्वधा युक्त है ऐसा परतत्व सदा से विलास करते हुए श्री वृंदावन में विराजमान है और उसका वो विलास चमत्कार पूर्ण है वो परतत्व गुणों और लीलाओं से युक्त है किसी के सामने वो गुण लीला प्रकट करता है किसी के सामने नहीं करता है योग्यता देकर के जिनके सामने प्रकट करता है ऐसे रसिक जन उसके विलास का दर्शन करते हैं और वो विलास बिलासमत्कार चमत्कार से युक्त होकर के विराजमान उसमें महा माधुरी विराजमान है माधुरी का तात्पर्य है कि सर्व काल में जो सुखावा हो उसका नाम है माधुरी प्रियालाल अल्प श्रृंगार धारण किए हैं तब भी मधुर और लरझ श्रृंगार धारण किए हुए हैं तब भी मधुर वे परस्पर विलाप करते हुए वियोग में विलाप कर रहे हैं तब भी मधुर माधुरी से युक्त हैं और रास में मिल करते हुए परंपर में उल्लसित हैं तब भी मधुर तो प्रत्येक काल और देश में जो मधुर हो उसका नाम है माधुरी ऐसे माधुरी से युक्त हैं सारस सार चमृतिम माधुरी का जो सार वह भी विस्तार पूर्वक जहां चमत्कार प्रकट करता है चमत्कार तभी प्रकट होगा जबकि ग्राहक में दर्शन करने की क्षमता होगी वस्तु में अचिंत होगी साधन में अपूर्णता होगी तो वस्तु चमत्कार को उत्पन्न कर देगी तो सारस फार चमत्कृति रस सारस चमत्कार है। रस का सार ही चमत्कार है तो ऐसी चमत्कार से युक्त तो श्री वृंदावन विराजमान है हरि रसोत्कर्ष से परम श्री हरि का जो रस है उस रस की परम काष्ठा हो करके विराजमान हैं पराकाष्ठा श्री वृंदावन विराजमान रस की उत्कर्ष की पराकाष्ठा प्राप्त हो रही है काष्ठा मानी स्थिति रस के उत्कर्ष की परम स्थिति जहां पर प्राप्त हो रही है ऐसे दिव्यम शिव दिव्य हैं, अर्थात त्रिगुणों से बने शिव वृंदावन नहीं हैं, और शिव कैसे हैं स्वाद्या रम्यम सुभगाशेषम है जो रस है उसके कारण परम परम रमणीय होकर के विराजमान है सुभगाशेषम वे परम सुंदर होकर के विराजमान हैं न शेषावधि ही, ही शेषादि भी शेष शिव सहित शेष भगवान भी अपने सहस्त्र फलों से शिव वृंदावन की महिमा का यदि गायन करें तो गुण अमोघ पारम वो गुण कभी भी विगुणों से पराजित नहीं हो सकते हैं अमोघ होकर के विराजमान मो, मोग का मतलब है किसी वस्तु के प्रभाव का समाप्त हो जाना उसको कहते हैं मोह अमोह का मतलब है जिसके प्रभाव कभी समाप्त नहीं होते हैं ऐसे अपारम अपारृंदावन विराजमान है अनिशम ऐसे शिवृंदावन का मैं अनमिष निरंतर निरंतर वृंदावन की स्तुति करते हुए विराजमान ऐसे श्री प्रवोधन जी यह शिव वृंदावन महिमा उनका गायन करते हुए कह रहे हैं और श्री वृंदावन की विशेष रूप से माधुर्य का स्पर्श करते हुए श्री वृंदावन की दिव्यता उस दिव्यता का यहां किया श्री काियालाल के आश्रय होकर के विराजमान हैं इसलिए वृंदावन का आश्रय होने पर प्रियालाल की लीला अपने आप आ जाएगी परंतु तो प्रिया की लीला वह वृंदावन के बिना नहीं रह सकती वृंदावन प्रियालाल की लीला के बिना भी अपनी महिमा का स्मरण करा सकते हैं परंतु तो प्रियालाल की लीला वृंदावन के बिना नहीं रह सकती है धाम में धामी है धामी में धाम नहीं है इसलिए धाम का आश्रय ग्रहण करने पर धामी की लीला का माधुर्य प्रकट होगा बोलो शिव वृंदावन धाम की जय ऐसे शिव वृंदावन की अपूर्व महिमा यहां गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय श्री राधारमन हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय गिताय गौर बो जय जय श्राधे श्या जय जय जय बड़ी कृपा